ब्रह्मषदं महमया कुल म सामवेदी सामुद्रिक परिषद अध्याय सप्तश खंड के पंचम मंत्र का कुछ विचार हुआ जिसमें प्रसंग चल रहा था जीवन एक है एक शरीर भी एक यज्ञ है क्यों एके एक के साधन से इसमें कार्य दिखाई पड़ता है जैसे एक कार्य होता है उसी प्रकार यहाँ कार्य दिखाई पड़ता है इसलिए जीवन मनुष्य जीवन एक यज्ञ है क्यों कहा था कि जो तो खाने की इच्छा करता है भोखा है पीने की इच्छा करता है प्यासा है और इष्ट वस्तु की प्राप्ति न होने से जो आनंद नहीं होता तो इसके दीक्षा के समान है यज्ञ में दीक्षा दी जाती है, होती है कष्ट है तो ये कष्ट को लेकर के दीक्षा के समान कहा और जब खाता है पीता है इष्ट वस्तु को प्राप्त होने पर आनंद होता खुशी प्रसन्नता आती है उसको कहा गया उपसन पयव्रत के समान है वो उपसद एक व्रत है पयव्रत है पयव्रत में शरीर हल्का होता है कुश्ती होती है इसी प्रकार ये सब क्रिया को लेकर के उसके समान कहा जीवन तीसरा कहा जो हंसता है खाता है मथुरा आदि क्रिया करता है उस तो के समान है वहाँ शब्द होता है जो स्तुति करते हैं शस्त्र आदि से इसी प्रकार शब्द सामान लेकर के वहाँ यज्ञ में देवताओं की स्थिति होती है यहाँ शब्द यह उच्चारण होता है शब्द का उच्चारण समान है और जो तपस्या करता है दान देता है सरलता जीवन में है हिंसा का अभाव है सत्यवचन है ये इसकी सारी दक्षिणा है क्योंकि में दक्षिणा दी जाती है यहाँ की दक्षिणा जीवन की दक्षिणा ये दक्षिणा है इसलिए कहते हैं यह सब यज्ञ के सादृश्य होने से यज्ञ में और यहाँ एक ही प्रयोग होता है स्वच्छती और अस्वच्छता का प्रयोग होता है यज्ञ में सोम उसको स्वच्छती कहेंगे सोमरस निचोड़ेगा आगे और निचोड़ा गया ऐसा बोला जाता है यहां भी गर्भ हो माने भविष्यति स्वस्थती माने माता पैदा करेगी इसको ऐसा बोलते हैं और पैदा हो गया यहां भी ऐसा बोलते हैं एक एक के साथ सादृश है वह सोमरस को लेकर के प्रयोग होता है स्वच्छती और अस्वस्थता और यहाँ उस व्यक्ति को लेकर के होता है जब माता के गर्भ में होता है तो स्वस्थती का प्रयोग होता है और गर्भ से बाहर आता है तो अस्वस्थता का प्रयोग हो है के समान है और उसके जो अंतिम मरण है या अवब्रत स्नान के समान है यज्ञ में अंतिम में स्नान होता है आदि सभी स्नान करते हैं कलश के जल से जो कलश में जल होता पूजा उसके द्वारा स्नान होता है यहां भी जो अंतिम मृत्यु हो जाती है इसका एक मरण ही अवबृत स्नान है एक एक है इसलिए ये जीवन भी एक, एक एक समान है ऐसा अब ये यज्ञ विद्या के रहस्य को जानने वाले के लिए क्या फल होगा वो फल बताना चाहते हैं आगे ये है तदय तदोर आंगि रस कृष्णा देव की पुत्रा उक्वा उच स बभूव सो अंतलायात्र प्रतिप्येतमी अच्युत प्राणशक्षितीति त्रैतेचौ तैतद घोराि उवाच अति पाशे स बभूवा स्वातलायांत्र प्रतिपतेत अक्षित अच्युतमसीण संशित त्रे ऋचौत वही है जीवन विज्ञान जो जीवन दर्शन है उपासना है जीवन रूपी जो उपासना है तत्त दर्शन यज्ञ दर्शन अपने जीवन में यज्ञ दर्शन करना शरीर में यज्ञ दर्शन करना घोर नाम के ऋषि थे ऋषि का नाम को और अंगिरा के संतान होने से अंगीरस कहा गया उनके पूर्वज अंगिरा ऋषि थे इसलिए अंगिरस हो गए अंगीरसो अपत्य मंगिरस हो अंगीरा के संतान है इसलिए आंगिरस कहा गया और अपना नाम ठोर है ऐसे ऋषि ने कृष्णाया देव की पुत्राया उतार भगवान श्री कृष्ण जो देव के पुत्र है उनके लिए सुना करके इस बात को कहा कि युद्ध विज्ञान की महिमा को बताया क्या कहा इस यज्ञ विज्ञान को कहा पहले से अपिपास है वह सब हो गो जो कृष्ण है तो सुनने के बाद अन्य उपासनाओं से अपिपास हो गए अन्य उपासना करने से छो मन, मन भट गया कृष्णा का मन ऐसा हो गया इतनी बड़ी उपासना है जीवन उपासना है ये बता बताया माने कृष्णा अपिपास बहुव अन्य विद्याओं से अन्य उपासनाओं से अपिपाशा हो गया कृष्णारहित होगा अन्य उपासना करने की इच्छा हो गई कृष्ण ये उपासना सुनने के पश्चा होता है अब अंत वेलायाम एक तथ्य जो यथोक्त तो जो होगा माने जीवन दर्शन जो जानता है एक ही रूप से समझ रहा है जीवन को ऐसा जानने वाला सामान्य वह उपासक अंत जब अंतिम समय आएगा जीवन का मृत्यु के समय ये तथा त्रय प्रतिबद्ध ये तीन मंत्रों के प्राप्त करें ये तीन मंत्र जपे आगे तीन मंत्र देना चाह रहे ये जो मंत्र देते हैं ये मंत्र जपे अंतिम समय ये मंत्र क्या जपे एक मंत्र अक्षित वशनी आप कभी अविनाशी हो क्षीण नहीं होते हो क्षिक्षय रात होता बनता है नक्षिता है अक्षित वशनी आप अविनाशी हो कभी नहीं होते ऐसा कहें आप दूसरा कहे अच्युत वशन कभी च्यूत नहीं होते हो अपने कार्य से च्यूत नहीं होते हो और प्राण संक्षिप्त वशन संक्षिप्त सूक्ष्म प्राण आप ही हो ऐसा करके तीन रातों के मंत्र बोले का इस विषय में इस विषय में आगे दो मंत्र हैं आगे दो मंत्र आये इस विषय में कहते हैं पुरुषे एक दृष्टि रोकता इस मानव जीवन में यज्ञ दृष्टि बताई गई एक एक, एक सादृश्य दिखा करके एक दृष्टि क्या बताई गई पुरुषे एक दृष्टि रोकता पुरुष मान्य कार्य कर शरीर में यज्ञ दृष्टि कही गई सम्प्रति अब क्या कहना विशिष्ट पुरुष से संबंधे ना विद्यांश बहुत बड़ी उपासना है ये इसकी प्रशंसा करने के लिए बड़े आदमी की मैंने यहाँ संबंध दिखाते हैं घोर अंगिरा जैसी ऋषि ने कहा किसको कहा देव की नंदन श्री कृष्ण भगवान को कहा गुरु हैं, घोर अंगिरा ऋषि और शिष्य है भगवान श्री कृष्ण इसलिए बहुत बड़ी विद्या है ये कहना चाहते हैं ये उपासना बहुत बड़ी है ये पुरुष है एक, एक दृष्टि रुकता इस जीवन शैली में एक यज्ञ दृष्टि कही गई सम्प्रति अब विशिष्ट पुरुष से विशिष्ट पुरुष सुनने वाले भी विशेष पुरुष है और वक्ता भी विशेष पुरुष है इसके बारे में तो उपासना को कहने वाले विशिष्ट पुरुष के संबंध से विद्या विद्या की स्तुति क्या प्रशंसा के लिए उस उपासना जी प्रशंसा बहुत बड़ी उपासना है इतने बड़े महात्मा ने कहा इतने भगवान स्वयं सुन रहे हैं इस उपासना के लिए कहकर स्तोतुम दिद्यांगम च जपम विधातम इस उपासना का अंग है अंतिम समय में इस उपासक को ये तीन मंत्र जपना चाहिए अक्षित वशी अच्युतमशी प्राण ये तीन मंत्र है अलग अलग मंत्र एक मंत्र है अक्षित दूसरा मंत्र है अच्युतमशी तीसरा मंत्र है प्राण शंसित ये जीवन दर्शन एक-एक को समझने वाला जो उपासक होगा उसको अंतिम में तीन मंत्र का जप करना चाहिए अंतिम समय में ऐसा करना चाहते हैं कहा तो विद्यांगम विद्यांगम जप, जपम विद्यांगम से जपम विद्या विद्या का अंग उपासना का अंग जप है तीन मंत्र है यहाँ उसको जपने के लिए आरंभ करते हैं कहा तद, तद हा ये तथ प्रसिद्ध है वह है यह कौन यज्ञ दर्शनम जो जीवन रूपी यज्ञ दर्शन चल रहा था यज्ञ के साथ सादृश्य होने से ये भी एक यज्ञ है ऐसी स्थिति है यज्ञ में कष्ट होता है आनंद भी होता है और शब्द होता है दक्षिणा आदि दी जाती है और वहां माने सोम रस को निचोड़ना होता है निचोड़ा गया बोला जाता है ये सब यहाँ भी करता है जीवन में भी करता है इसे भी एक कहा था तदी तद यज्ञ दर्शन तद्धई तर्थ यज्ञ दर्शन ये जो जीवन को यज्ञ दृष्टि से देखना है घोरो नाम ऋषि का नाम है घोर नाम की ऋषि है अपने नाम से घोर है उनका नाम आंगी हो गोत्र था माने गोत्र है उनका अंगिरस गोत्र है, अंगिरा के संतान होने से उनका अंगिरस कहा गया अंगिरा संतान अंगिराज उन्होंने क्या कहा अंग कृष्ण आया देव की पुत्र आया शिष्याय कृष्ण जो है देव के पुत्र है उनका शिष्य है अंगिरस के शिष्य है शिष्याय उगता हुआ सर उनको सुना करके कहा आपको बता दें तदेत त्रय इत्यादि व्यवहित ने संबंध तदेत त्रय जबेत आगे के साथ इसका संबंध उन्वय कर, कहा करना तदेत त्रय प्रतिपेता यहां जाके अन्वय करना ये कहा ये तीनों को प्राप्त करें अंतिम समय में अक्षित मसी अक्षितमसी मसी ऐसा कहा तो संबंध करना कहा अच्छा मूल में एक टिप्पणी है वो छूट गई एक नंबर टिप्पणी बोल गए देव की पुत्रा के ऊपर है देव की पुत्रा ये भगवान वासुदेव अत्र कृष्ण यदि सूचाई थी यहाँ कृष्ण शब्द कौन है कृष्ण देव की पुत्र देव की पुत्र विशेषण लगाने से तो कृष्ण द्वीपाल व्यासि कृष्ण नहीं हो सकते कृष्ण यदि अनेत्री प्रयोग होता है कृष्ण शब्द लगा कि विशेषण चढ़ा दिया देव पुत्र देवकी का पुत्र थे कृष्ण तो भगवान वासुदेवी का ये सिद्ध होता है कहा अनेर विशेषण लग जाने से कृष्ण का विशेषण देव की पुत्र लगा हुआ है तो अनेना भगवान वासुदेव एव अत्र कृष्ण गई भगवान वासुदेव भी कृष्ण यहां सूचित होता है कृष्ण शब्द का अर्थ अन्यत्र नहीं आएगा कि देवकी का पुत्र बोलने से वही कृष्ण आएगा भगवान वासुदेव कहा नहीं भगवतों की सोडशात वर्षशता न्यून कालम यह लोकें परिवर्तन कह तो जो यज्ञ दर्शन जो चल रहा था क्यों इसके फल था कि 116 वर्ष तक वो जीवन चलेगा उसका आयु पूर्णायु जिएगा 116 सौ सोलह वर्ष की आयु पूर्णायु है ऐसा चल रहा था तो भगवान श्री कृष्ण भी यहां पर इस धरती पर 116 से कम आयु नहीं जिए ज्यादा ही जिए ये बोलना चाहते हैं नहीं भगवतों भी जो भगवान है उनका भी सोलह सात वर्ष वर्ष शताब सोलह वर, सोलह सौ सो से न्यून कालम यह न परिवर्तन भगवान का भी सोलह सौ वर्ष से कम यहाँ परिवर्तन नहीं हुआ है एक सौ से ज्यादा यह 125 वर्ष से वर्ष जी रहे ऐसा आता है तथा भागवते भागवत एकादश कन्द में ब्रह्मा जी ने कहा इस बात पे। एकादश कन्ध में कहा ब्रह्मोवास है ब्रह्मा जी ने कहा यदुवंश भगवत पुरुषोत्तम सरक्षत व्यतीताय पंचवशाधिकभो नानाथिधार देश कार्यावशेषित श्री भगवाच अवधारित यदार्थ विविधेत कार्य अखिलोवता है एकदश कन्ध की बात है कहते हैं यदुवंशेवतीर्ण से पुरुषोत्तम हे पुरुषोत्तम संबोधन कर्के कहते हैं भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं हे पुरुषोत्तम आपका भवतः माने आपका ष्टअ है भवतः यदुवंश अवतीर्ण सवतः आपका यदुवंश में उत्पन्न होना अवतीर्ण होना किसका शरद छतम व्यतीताय पंचविंशाधिकम प्रभो पच्चीस अधिक सौ शरदृति चले गए आपके एक वर्ष में एक बार आता है शरद ऋतु मान एक सौ पच्चीस वर्ष व्यतीत हो गए आपके शरद क्षतम व्यतीता यशाधिकम प्रभो सौ सर्वृत गए और 25 वर्ष और ज्यादा भी है इसमें तो सौ और 25 में भी 125 हो जाता है जितना आपके इस धरती पर व्यतीत हो गए नाधुना थे अखिलाधार देव कार्य अवशेषितम ब्रह्मा जी कहते हैं हे हे अखिलाधारे देव कार्य न अधुना नशेषितम आप देव के लिए आए थे और आपका जो देवताओं का कार्य है अब यहाँ शेष नहीं रहा पूर्ण हो गया है इस धरती पर जो कार्य करना आए थे वो कार्य आपका पूरा हो गया ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा उत्तर देते हैं भगवान श्री भगवान भगवान ने कहा अवधारितम एतन में यदार्थ विविधेश्वरा हे विभिदेश्वरा हे ब्रह्मा जी विभुधा का ईश्वर विभुधा मान्य देवता लोग है उनका ईश्वर विभुदेश्वर ब्रह्मा जी है विभिदेश्वरा संबोधन करके कहा यदार्थ आप जो बोलते हो आप जो कह रहे हो ब्रह्मा जी से भगवान कहते हैं ऐतन में मैंने इसको पहले निश्चय कर लिया देवताओं का कार्य पूरा हो गया मुझे अपने धाम जाना है अब निश्चय कर लिया है मैं कर लिया। मैंने कर लियाम भूमि भार अवतारित वह कार्य अखिलम कृतम तुम लोगों का जितने कार्य थे मैंने सब कर दिया वह युष्मा युषमा तुम युष्मा तुम लोगों का कार्य जो था ब्रह्मा जी को बोल रहे तुम लोगों का जो कार्य था यहाँ वो मैंने सारा कर दिया भूमेर भारोहता और भूमि का जो बोझ था वो क्यों ने हल्का कर दिया समाप्त कर दिया भूमि का बोझ भी समाप्त कर दिया है ये भगवान ने कहा ये ये कहने वाले भगवान श्री कृष्ण जो होते भागवत ऐसा आया ये कहा इसलिए यहाँ देव की पुत्र विशेषण लगने से यहाँ कृष्ण शब्द का था वासुदेव भगवान कृष्ण दूसरे दौपाए कृष्ण आदि नहीं ये शंका यह समाधान कर दिया तो वाष्य कहा इसी को कहते हैं तद ही तद यज्ञ दर्शन गोत्रतः ये जो गोत्रता जीवन के यज्ञ है अपने नाम से घोर नाम के ऋषि है अंगिरा के संतानों में से आंगिरस कहे गए कहलाये और गोत्र से आंगिरस है कृष्ण देवकी देव शिष्य पुत्र आये शिष्यास ऋषि के शिष्य हैं देवकी का पुत्र भगवान श्री कृष्ण है उनके लिए उक्त सुना करदेत त्रय इत्यादि व्यक्त है ये कहा तदेत त्रय प्रतिपद्यता ये तीन मंत्रों को प्राप्त करे जीवन के अंतिम काल ये तीन मंत्र जपे ऐसा कौन है तो अक्षित मसी इसे कहा प्राण पे अभ्यसान करके उचके बाद में तदेत त्रय प्रतिप्त वहां जाके अन्याय करना ये बताया ऐसा टिप्पणी कारगे दो नंबर में अत्र न्याय त तत्पद है ही नहीं मंत्र में तत्पद है जपेत इतना है मंत्र में ये में आया भाष्य में आ गया तद एत तत्पद अधिक लगता है एत इतना बहुत है जैसे मंत्र में एत है एक जपे यहाँ प्रतिपद्य यहाँ भी एतद काफी है ये बोल रहे हैं ये कहा अत्र इस प्रयोग में एतद इत्यव न्याय एतद पद कहना ही तात्पर्य तद एक तत्पद का आवश्यकता नहीं क्यों मंत्र में है नहीं तत्व खाली यहाँ भी बोलना है ये बोल रहा संगत है छोड़ दे ऐसा अनु करना कहा आइए कहते हैं सच एत दर्शन श्रुत्वा भगवान श्री कृष्ण सबा जो कृष्ण इस जीवन यज्ञ को सुन करके इस उपासना को यज्ञ विज्ञान को सुन करके अपिपाश एव अन्यभ्य विद्या व्य भग बहुआ अन्य विद्याओं से पिपाशा रहित हो गया अन्य विद्या के विषय कृष्ण हट गई अब वो वो सुनना है वो सुनना है कृष्ण हट गई एक पर्याप्त है करके निश्चय हो गया भगवान श्री कृष्ण कहा सच हैदर्शनों श्रोता है यज्ञ दर्शन सुनने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण सब अन्य कृष्ण अपिपाश एवं अन्यभ्य विद्याभव अन्यभ्य विद्याभ्यो अपिपास अन्य विद्याओं से अन्य उपासनाओं से रहित हो गए कृष्ण इस उपासना को सुनने के बाद कहा विशिष्टा विद्या ये, ये उपासना इतने विशिष्ट है क्योंकि इतने बड़े ऋषि ने कहा इतने बड़े माने भगवान स्वयं इसका श्रोता हैं सुना और सुनने के बाद में भगवान ने अन्य उपासना को छोड़ दिया इसी को पकड़ा यही सब कुछ है भगवान सब कुछ इतम च विशिष्टा एवं विद्या ये विद्या विशिष्ट विद्या है उपासना विशिष्ट है यद कृष्ण से देवकी पुत्र जो जो उपासना कैसी है जो कृष्ण जो देवकी के पुत्र हैं भगवान सर्वज्ञ हैं उनका अन्य विद्याम प्रति त्रिड विच्छेद करी अन्य उपासनाओं के प्रति कृष्णा का नाश करने वाली है माने अब ये करूं ये करूं कुछ रहा नहीं अब पुरुष ऐक्य विद्यांश होती है विद्यां जो जीवन रूपी यज्ञ उपासना है यज्ञ उपासना कर उसकी प्रशंसा करती है स्मृति घोर अंगिरस कृष्णाय उगत यम विद्या घोर ऋषि का नाम और अंगिरा के संतान उनसे अंग्रस कर रहा है उन ऋषि ने अंग्रस ऋषि ने कृष्णाया उतवा कृष्ण को ये उपासना बताई उसके बाद इम विद्याम उय उगत इस विद्या को उपासना को कृष्ण को बताकर किम उपास आगे क्या कहा ये उपासना सुनाने से तो कृष्णा अन्य विद्याओं से रहित हो गए ठीक है फिर आगे क्या कहा कहते हैं अंग्रेन जब तीनों को जब ने अंतिम समय बोला है इसी के अंग रूप में उपासना के अंग रूप में कहा स एवं इत्यादि कहा भाषण में कहते हैं स एवं यथोक्त एक वित्त इस प्रकार के जीवन रहस्य वो जानने वाला एकज्ञ के साथ जीवन के जो सादृश्य दिखाया है पूर्वो में ऐसे जानो स एवं यथोक्त एक सो अंतवेलायात प्रतिप्त स माने यज्ञवेता माने ये जीवन रूपी उपासक है एवं उपास अंत मरण काले अंतला मरण काल अंतिम समय में मरण कालेत मंत्र प्रतिप्धे माना जपे ये तीन मंत्रों को प्राप्त करें मैंने जप करे अंतिम समय में जो एक राष्ट्र को जानने वाला व्यक्ति अंतिम समय में मरण काल में ये तीन मंत्र जपे क्या जपे तब तो कहा कि वो तीन जपने वाले मंत्र तो कहते हैं अक्षित वशी अक्षितम अक्ष अक्षतम बा अशी एक है। अक्षितं, अक्षिणं, अक्षिणं, अक्षितं एकम एजु, ए, एजु मंत्र है तीनों अक्षित वशी मन यजुर्वेद के मंत्र है अक्षित वशी एक मंत्र है अच्युतवशी एक मंत्र है प्राण संक्षित एक मंत्र है तीन मंत्र है तो अक्षतम मसी का अर्थ अक्षतम माने अक्षीण अथवा अक्षतम आशी अक्षत का अर्थ अक्षीण आप क्षीण नहीं अथवा अक्षत आपके कोई घाव आदि कुछ भी नहीं क्षत नहीं आपका अंग छत नहीं है विक्षेप नहीं है ऐसे आप हो ऐसा कहना परमात्मा को लेकर के ऐसा बोलना एक, एक मंत्र है ये तो अब किसको ये बोलता है अक्षुतम अक्षत करके किसको कहता है? या नाम तो किसी का दिया नहीं अक्षतमसी अचुतमसी प्राण तीन मंत्र बोलता है किसको उद्देश्य करके कर बोल रहा है किसको सुनाता है ये, ये प्रश्न आया तो सामर्थ्या आदित्य स्तंभ प्राण है तो सामर्थ्य ये अंतिम बेला में बोल रहा है वो अंतिम काल में बोल रहा है तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और प्राण को एक करके बोलता है अक्षित वशी ये प्राण अध्यात्म प्राण और अधिदय में आदित्य मंडलस्थ पुरुष को एक करके इस मंत्र को जपता है अक्षतमशी करके बोलता है क्या कोई विशेष नाम तो दिया नहीं और है, तो है, है और अंतिम समय में जब रहा है मरण के अंतिम समय में तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष परमात्मा रूप में है अधिदैव है और ये अध्यात्म है ये प्राण ये दोनों को एक करके बोलता है यही सामर्थ्य इस उच्चारण मंत्र के सामर्थ्य से यही सिद्ध होता है आदित्य स्तंभ प्राणम च आदित्य आदित्य में स्थित जो पुरुष आदित्य मंडल के भीतर जो पुरुष है परमात्मा है और ये प्राण माने माना में आदित्य मंडल अस्थ पुरुष है और अध्यात्म में प्राण है ये दोनों को एक करके बोलता है अक्षित मसी आदि शब्दों के द्वारा तथा तमेव आ अच्युतम, उसी को ही कहा अच्युतमशी के द्वारा वो आदित्य मंडल पुरुष और ये प्राण इसको लेकर के कहा तमेव आकार अच्युतम स्वरूपात अप्रच्युतम अपने स्वरूप से कभी प्रच्युति नहीं होती आपकी एक रस रखें हाँ। आपका स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं है बाकी सब परिवर्तनशील है संसार सारा परिवर्तन है एक ही परमात्मा तत्व तो परिवर्तन नहीं होता सर्वे भावा क्षण परिणामि ऋतेचित सत्य है ऐसा कहानि ने ऐसे कहा है सारे पदार्थ जो भी संसार में प्रत्यक्षण बदलने वाले हैं कोई साल में जाके बदलता नहीं प्रत्यक्षण बदल रहा है सर्वे भावा पदार्थ सर्वे भावा क्षण परिणामी प्रत्यक्षण परिणामी ऐसा बदलते रिति शक्ति चेतन शक्ति को छोड़कर चेतन शक्ति बदलती नहीं कोई एक राश है सब के सब बदलने वाले हैं ये हमारा शरीर छोटा सा पैदा हुआ आज इतना बड़ा हो गया किस दिन बड़ा ये हुआ ये बोल सकते प्रत्यक्षण बदलते बदलते बदलते स्थिति में पहुंच गया स्थिति प्रत्यक्षण बदलता है बदलते बदलते ऐसी स्थिति हो जाती है प्रत्यक्षण विपरीत हो रहा है बदल जाता है तो ये कहा वो परमात्मा ऐसा अच्यूत है अपने स्वरूप से कभी च्यूत नहीं होता एक रस रहता है तो चेतन शक्ति है बाकी सारे के सारे संसार की वस्तु सब च्युत हो जाते हैं नाश के उड़ जाते हैं तथा तमेवा उसी को कहा वह आदित्य मंडल अस्त पुरुष और प्राण को यह करके कहा अच्युतम असी करके कहा अच्युतम माने स्वरूपात अप्रच्युतम असी अपने स्वरूप से कभी प्रच्युति आपकी नहीं होती है अनुचेतन के लिए ऐसे बोला इति ये द्वितीय ये दूसरा मंत्र है ये जब अंतिम समय जपना है जीवन विज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को अंतिम समय में ये मंत्र जपना है तीसरा है माने प्राणस्थ माने तनु प्राण सं हुआ प्राण तनुकृत हो प्राण माने सूक्ष्माण सूक्ष्मत सूक्ष्मतारा बाहूल सूक्ष्म तत्व अच्छी तीसरा मंत्रे विद्यास्तुतिपर दुचौ मंत्रो न च पार्थ इस विषय में इस जीवन उपासना जो चल रही थी इसके विषय में इसी विषय में विद्या स्तुति पर इसी उपासना की स्तुति परक फे ऋचऊ मंत्रो भवता दो मंत्र है आगे दो ऋचा है जब के लिए नहीं वो मंत्र इसके प्रशंसा के लिए जीवन उपासना की प्रशंसा के लिए ये तीन मंत्रों के जब के लिए है आगे जो मन, दो मंत्र आएंगे वो इस उपासना की प्रशंसा के लिए जब के लिए नहीं क्यों त्रयम् प्रतिपद्यता ऐसा त्रय शब्द आया तीन को प्राप्त करें अंतिम समय में आया अगर वो दो जुड़ेगा तो पांच हो जाएगा या तृत संख्या की हानि हो जाएगी या तीन को ही प्राप्त करें कहा अंतिम समय में कहा है त्रय प्रतिपदयता इसी तृत्व संख्या आया भागनाथ बाद, अगर उनको भी जप में लेंगे अगले दो मंत्र आने वाले हैं उसको भी जप में लेंगे तो पांच हो जाएगा तृतय संख्या का बाद हो जाएगा और त्रयम जपेद आया है तो अंतभेद आया ये त्रयम प्रतिपद्ध आया है इसलिए तृत संख्या के बाद होने लग जाएगा तो पंचत्व संख्या आ जाएगी इसलिए वह आगे आने वाले मंत्र जप के लिए नहीं है इस उपासना की स्थिति के लिए है। आगे आएंगे दो मंत्र त्रयम प्रतिपद्धि थी तृत्य संख्या वाग रात पंच संख्या अगर वो भी जप के लिए लियेंगे अगले दो मंत्र भी तो पंच संख्या पंचत्व संज्ञा आ जाएगा पांच संज्ञा हो जाएंगे तृतीय संख्या के बाद हो जाएगा इसलिए आगे वाले जो आने वाले जो मंत्र हैं अगले मंत्र आएंगे उसमें उसको इस उपासना की प्रशंसा के लिए है जब के लिए नहीं ये जब के लिए, लिए ही तीन मंत्र है। हैं अक्षितमसी अच्युतमशी प्राण संक्षित टीका में कहते हैं देव की पुत्र से एक तत् दर्शन श्रवण फल वगवान श्रीकृष्ण जो देवकी पुत्र है उनका ये जो जीवन विज्ञान जो समझा उन्होंने ये इसका श्रवण का फल कहते हैं इनको श्रवण करने से क्या फल मिला क्या अन्य विद्याओं से वह अपिपास हो गए अन्य उपासनाओं से मन गया उनका बस यही फल हुआ सच इत्यादि आया था सच यह तुआ अपिपाश है एवं अन्य विद्या आया था वो जो भगवान श्रीकृष्ण है जब इस उपासना को सुने उसके सुनने बाद अन्य उपासनाओं से माने अपिपास हो गए रहित हो गए ऐसा ठीक है किमर्था यम गुरु शिष्य आख्याईगा ये गुरु शिष्य के संबंध संबंधक दिखाया क्यों दिखाया कहानी के रूप में दिखा रहे हैं है? है? भोर आंगे शिष्य ने कहा कृष्ण सुनी इस विद्या को तो ये क्यों कहते हैं किमर्था यम गुरु शिष्य आख्या आएगा गुरु शिष्य की कहानी किस लिए डाल दी यहां प्रश्न आया उत्तर उत्तर देखें इतम भाष्य मैं इतम चाह विशिष्ट विद्या जब इतने बड़े ऋषि बोल रहे हैं सुना रहे हैं और सुनने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं ऐसा होने से इस विद्या की प्रशंसा हो जाती है इतने बड़े पुरुषों की चर्चा में है विद्या सामान्य व्यक्ति की चर्चा नहीं इत्थम च विशिष्ट विद्या यद कृष्ण देवकी पुत्र जो कृष्ण है देवकी का पुत्र उनका अन्यम विद्या प्रति त्रिवेद विच्छेद करिए अन्य उपासनाओं के प्रति कृष्णा का विनाशकारी है यह उपासना यह सुनने के बाद में अन्य से मन अट गया उनका पुरुष यज्ञ विद्यांश होती है जीवन यज्ञ विद्या जो है उपासना है इसकी प्रशंसा करते हैं ठीक है अक्षितमसी कीदृशम देवता प्रति उचित है अक्षित मसी अच्युतमसी प्राण कौन सी देवता की स्थिति हो रही है देवता का नाम तो दिया है तुम अक्षीण हो अक्ष मानी क्षेत्र नहीं होते हो ऐसा का। किसको कहा किस प्रश्न है अक्षण अवश्य देवता प्रति उचित है किस प्रकार की देवता के प्रति यह शब्द बोला जाता है कौन सी देवता है तुम क्षीण नहीं होते हो करके कि किसको कहा वो तो देवता कौन है प्रश्न उठा वो तो कहते सामर्थ्य से जब अंतिम समय में बोल रहा है महाराज अंतिम समय में तो आदित्य मंडलस्थ पुरुष और एक प्राण ये दोनों को एक करके बोल रहा अध्यात्म और अजय को एक करके बोल रहा है पुतर पुतर देते सामर्थ्यास्तम प्राणी आया अंतिम समय बोल रहा है और आदि बोल रहा है इसका मतलब एक शब्द शब्द के सामर्थ्य सिद्ध होता है आदित्य मंडल पुरुष और एक प्राण को एक करके बोल रहा है ठीक है निकृष्ट से तृति संबंध अयोगात पुरुषयज्ञ सवण देवतांतर अनुपत्ष्च प्राणान आदिदैवकम रूपम आदित्यथ्यम जप्य मंत्रार्थ्य सम्बध्यते ही अर्थ करते हैं सामर्थ्य अर्थ करते हैं निकृष्ट की त्रुति नहीं होती है उत्कृष्ट व्यक्ति की त्रुति होती है बड़े आदमी की स्तुति होती है बड़े व्यक्ति की छोटे की नहीं होती निकृष्ट से संबंध आयोग जो निकृष्ट व्यक्ति होगा उसी तृति का संबंध नहीं होता और पुरुषयज्ञ यहां जीवन यज्ञ चल रहा है यहां तो जीवन को एक ही मान के एक एक साथ दिखा करके उपासना चिंतन चल रहा इसमें। है इसमें पुरुष दवर सवर्ण देवता अंतर अनुपत्य प्रात सवन मध्यान्ह सवन सायन सवन का अन्य देवता हो नहीं सकती आदित्य ही हो सकता है इसका सवर्ण देवता अंतर अनुपत्य अन्य देवता सवन के अन्य देवता होना संभव नहीं इसलिए प्राणानाम एवं आदिदैविक रूपम इन प्राणों का ही जो ये तो अध्यात्म रूप है यहाँ इनका आदिदैविक रूप है आदित्य मंडल स्थिति प्राणा नाम आदित्यम रूप आदित्याख्यम जिसको आदित्य शब्द कहा गया ये प्राणों का ही आदिदेविक स्वरूप है जबते मंत्र अर्थ्य सम्बन्ध है जबते मंत्र जो जब करने योग्य को जबते बोलते जब करने योग्य मंत्र के अर्थ रूप से यही संबंधित होता यह। यह। है द्वितीय मंत्र से अर्थांतरम धारा द्वितीय मंत्र का क्या अर्थ होगा फिर और कौन सा देवता होगा उसका अथे अन्य अर्थ में यही अर्थ है उसका अर्थांतरम विषयांतरम लारे के अन्य विषय नहीं द्वितीय का भी यही विषय है एक प्राण और आदित्य मंडल पुरुष को एक करके अध्यात्म और आदिदेव को एक करके बोला अच्युतवशी ऐसा द्वितीय मंत्र से द्वितीय मंत्र है अच्छव उसका अर्थांतरम विषयांतर के बारे में करते अन्य विषय नहीं यही विषय पूर्वोक्त विषय है कि कहा तथा तथा तमेव आ कहा जिसको पहले कहा था प्राण और आदित्य मंडल एक करके कहा था अक्षित के द्वारा तथा उसी प्रकार तमे व उसी को ही आह अच्छा स्वरूप अप्रचित इति हुए कहा अपने स्वरूप से कभी प्रचल नहीं होते सब विचलित होने वाले है कोई संसार में कोई भी स्थिर नहीं है एक ही स्थिर है कोई चेतन शक्ति अविनाशी स्थिर पड़ा चेतन शक्ति है भागी सब अस्थिर है ठीक टीका में तथा मान क्या कर था? करता तथा करता प्रथम मंत्र प्रथम मंत्र के समान द्वितीय मंत्र का अर्थ वही टिका लगता है न जब दो और एकाथप्त सती अनंतर से वही अर्थ प्रश्न उठेगा जब दोनों एक ही अर्थ में दोनों मंत्र लेंगे तो फिर दो बोलने की क्या आवश्यकता एक ही से काम चलता दो में से एक व्यर्थ हो जाएगा जब एक ही अर्थ है दोनों का अक्षय तम सिखा और तो दोनों एक ही अर्थ करते हो तो दोनों बोलने की आवश्यकता क्या है दो में से एक व्यर्थ हो ये संज्ञा गई न तो दोथक्य शक्ति अन्यतर से बहि अर्थम। दोनों एक अर्थक मानने पर दो में से किसी एक को अन्यतर बोलते हैं व्यर्थ हो तो बोलते सिद्धांत को न कहते हैं सिद्धांत कहते हैं दो योर अपनी जब के उपयुक्त हो दोनों के दो जब, जब रूप से उपयुक्त है या अर्थ लिया गया जब के लिए है ये जब प्रधान है दो दोनों अक्षित वशी और अक्षुत वशि का जप तत्न उपयुक्त जब रूप से जप्य रूप से उपयुक्त हुआ है ये यहां देखना चाहिए कहा मंत्र सविता संबंधी को सावित्र बोलते हैं सवित्री शब्द से अणप्रत्यय करेंगे तो सावित्र हो जाता है सविता संबंधी को सावित्र बोला जाता है मंत्र सावित्रम तत्वम तीनों मंत्रों के द्वारा जो प्रतिपाद्य क्या होगा सविता संबंधी जो तत्व है वस्तु है माने सूर्य के सूर्य मंडलस्तर पुरुष है सूर्य सविता वाले सूर्य मंडल उसके भीतर का पुरुष है सावित्र तत्व ऋखी प्रतिपादित हूँ आगे जो दो मंत्र आएंगे ऋख आएंगे मंत्र आएंगे दो तो आगे इनके द्वारा भी प्रतिपादित हुआ इनको ये तो। सावित्र रूप का ही प्रतिपादन है सविता के रूप का ही प्रतिपादन आगे भी हो यदि प्रत्येक विश्वास में दृढ़ता दिलाने के लिए या आगे दो ऋचा का भी चर्चा आगे तत्र इत्यादि कहा तत्र ए तस्मिनाथ विद्या स्तुति पर दो मंत्रो अव न ज पाते कहा इसमें इस विषय में विद्या की स्तुति परक दो आगे मंत्र आएंगे ऋचा आएंगे पानी मंत्र आएंगे वो जब के लिए ने आगे आने वाली ये तीन तो जब के लिए थे आगे दो आएंगे वो इनकी स्तुति के लिए इस उपासना की प्रशंसा के लिए ठीक है किम यदि विद्यास्तुति परयोग से थे ये आगे आने वाले दो मंत्र जो आएंगे उनके उपासना के स्तुति के लिए क्यों माना जाए ये शंका जपार्थ में वो भी जब के लिए क्यों नहीं माना जाए ये शंका है स्तुति के लिए क्यों जब के लिए क्यों नहीं वो आगे आने वाले जब ये तीन जब के लिए है तो आगे भी के तो ना ना जब के लिए मानो शंका आई तो कहा न कहा न जपार थे के लिए नहीं आगे आने वाले दो मंत्र क्यों त्रयम प्रतिपद्य तृत्व संख्या बाद तो बोला ये तीन को ही प्राप्त करे आया हुआ है ये तृत्व त्रि, संख्या सुनी पड़ी अगर वो दो को भी लेगा तो पांच हो जाएगा तृत संख्या तो हो जाएगा इसलिए वो दोनों जब के लिए नहीं लेना ठीक है और जब पंचकम प्रतिपद्यो आगे आने वाले दो मंत्र भी यदि जब माना जाए तो पांच हो जाएगा तब तो ये तीन और आने वाले दो पांच हो जाएंगे अनयोर जब के अनयोर माने आगे हमने वाले दो दो है, मंत्र हैं जब वाले माने पर पंच पंचकम प्रतिबद्ध पांच हो जाएगा फिर तो यदि पंच फिर तो वक्तव्य होना चाहिए था एक पंचकम प्रतिबद्ध बोलना चाहिए था मंत्र में एक तत्त त्रय जपेत नहीं बोलता था यहाँ एक त्रयम जपेद बोला हुआ है प्रतिबद्धता आया है ये कहना पंच संख्या वक्तव्य तृत्व बाधित तृत्य संख्या का सुनाई पड़ा जो तृत्व संख्या है यह तीपत्ती इसका बाद हो जाएगा इसलिए आगे आने वाले जो मंत्र होंगे वो जब के लिए नहीं है इस उपासना प्रशंसा की आगे, तो आगे मंत्र है आदि प्रन सोधवयम तमस परी ज्योति पश्यर शरम देवूं अगन्मा ज्योतिमी ज्योतिमीति आदिप्रन उत्तरम्, तमसस्परी ज्योतिपश्यर उत्तरम्, सूर्य मगन्मा ज्योतिमित ज्योतिमिति आदि प्रत्स रेत से एक मंत्र इतना है इसका मंत्र टीका में पूरा किया हुआ है टीका में कहा हुआ है आदि प्रत्न से रेत से ज्योति पश्य दिवासरम पर दिव्य ऐसा मंत्र है यहाँ तो केवल उसे प्रतीक के रूप में रख दिया आदि प्रत्न एक मंत्र तो इतना ही होता है दो मंत्र पढ़ना है एक मंत्र इतना ही है और उसका टीका में पूरा किया है आदि प्रत्न शरीतो ज्योति पश्यंती वाण यदि इत्यादि और दूसरा मंत्र होता है उद्वयम तमस स््योति पश्यंत उत्तरम स्व पश्यंत उत्तरम एवं देवत्रा सूर्यम अगर ज्योतिम ज्योतिम इस विद्या की प्रशंसा के लिए स्थिति के लिए दो मंत्र हैं ऐसे बोल रहे हैं। पहले वाला मंत्र होता है? आदि प्रत्न से रेत माने आदि में धकार इत है, अनर्थक है और इत भी अनर्थक है, केवल आ रहेगा उसका केवल आ रहेगा ठीक है प्रत्नस्य माने चिरंतनस्य बहुत पुराना और रेतस माने बीज संसार का बीज है जो रेत मानी बीज संसार का बीज है और इसका ये अप के साथ में इसका उसका जमा करके पश्चन्ती के साथ में क्रिया में प्रयोग करना ठीक है मैं टीका में रेतसूर जी तुम्हें इसका अर्थ दिया है आप इत आत्न से आदित्य है ना तो ये में दकार और इत शब्द अनर्थक है तो आ बचेगा वो पश्चंती के साथ में अन्वय होगा प्रत्न से मान जो होगा उसका रेतसूर माने संसार का बीज का जो ज्योति है माने वो संसार का बीज परमात्मा है उसके जो ज्योति जू है प्रकाश है आप पश्चंति वाशरम कहते हैं ब्रह्मविता लोग निरंतर उसको देखते हैं उस ज्योति को देखते हैं इस परमात्मा स्वरूप जो जू ज्योति है उसको देखते हैं यह कहेगा कैसा देखते हैं बिल्कुल इतना प्रकाश है वाशरम दीन के समान दिखाई पड़ता है। जैसे दिन में कोई वस्तु के बारे में कोई परेशानी नहीं होती धुंजलापना नहीं होता वास होता दिन दिन के समान वो ज्योति को देखते हैं कम लोग, जो चिरंतन ज्योति है चिरंतन जो परमात्मा ज्योति है संसार का बीज है जो ज्योति परमात्मा की ज्योति उसी में संसार कल्पित है उसको निरंतर देखते हैं परो यदि दे वो देवी परम ज्योति है वो यदि माने वो स्वयं में दे दीप्यमान है वो ज्योति देवी माने आत्मी ब्रह्मी ब्रह्म में परमात्मा में दिप्यमान ज्योति है ऐसा एक बोलना चाहते हैं ठीका से देखिए आदि प्रत्न से ज्योति पश्यसरम परो यदि दिवी इति से ये जो मंत्र एक मंत्र यह है इस मंत्र का प्रतीक ग्रण मूल में केवल प्रतीक ग्रहण कर दिया आत्म आदि प्रत्न से रेत इतने बोल के छोड़ दिया ये जो मंत्र ये टीका का है मंत्र में केवल प्रतीक ले लिया इसका तत्पदेदपूर्वक ता। व्याचहते हैं अब हाष्यकार उसके एक एक शब्दावली को लेकर के इस मंत्र का व्याख्या करते हैं आदि आदि आद आकार से अनुबंधस्कारो अनर्थक इच्छब से आदि प्रत्न से मैं आत और इत ऐसा दिया माने आद के आगे जो तो तकार है जो अनुबंध लगा हुआ है और ईद में भी क्या करना आदि आकारस्य अनुबंध आकार से अनुबंध तकार जो आकार का अनुबंध लगा हुआ तकार है वह और अनर्थक है वह तकार आद के तकार अनर्थक है भी अनर्थक है रहेगा आ बचेगा खाली वह प्रत्न से मैंने चिरंतन से बहुत पुराना है परमात्मा ज्योति बहुत पुरानी ज्योति है पुरातन ज्योति चित्त पुराण से बहुत पुराना रेतस माने कारण से बीजभूत जगत का जगत है। जगत का बीजभूत ज्योति है वो उसे जगत कल्पित तो होना है ज्योति नहीं रेतस माने कारण से बीजभूत जगत सदाख्य जो सतनाम का है सदव सौमे तो आश्रे के मद्ठ अध्याय में आना है जिसको सतनाम से कहा गया ज्योति ऐसी ज्योति है वो ज्योति ज्योति मानी लाइट नहीं ज्ञान रूपी ज्योति है वो ऐसा ज्योति सनाक्ष ज्योति माने प्रकाशन पश्चंती आ पश्च्यंती आंग को करके जो आ बचा था पश्चिंती को लगाना आ आशब्द उत्कृष्ट अनुबंध आ में जो अनुबंध था तकार उसको निकाल दिया गया अनर्थक मान करके उत्कृष्ट अनुबंध वाला जो जिसका अनुबंध निकाल दिया तकार निकाल दिया इससे जो आकार है उसका पश्चंति हमें समान अ पश्च्यंती क्योंकि उपसर्ग का क्रिया के साथ अन्य होता है निरंतर दे वही देखते हैं उसी ज्योति में पड़े हुए उसी चिंतन में डूबे हुए हैं देखना माने अनुभव करते हैं उस ज्योति का बस उस आत्मज्योति को कहा है। त्योति ज्योति किम तत् क्या है वो होता ज्योति ज्योति को देखते हैं वो कहा कैसे ज्योति है वो कहते बास आरम अहर की बात दिन के समान है प्रकाश दिन में किसी भी वस्तु के बारे में शंका नहीं होती क्या है स्पष्ट हो जाता है ऐसे बासरम बाशर दिन बाशरम दिव माने अहर दिन के समान तत् सर्वतो व्याप्तम ब्रम्हण ज्योति तो सर्वत्र व्याप्त है जो की जोती। ऐसे जोती ब्रह्म की ज्योति ऐसी ज्योति को ब्रह्मविता लोग निरंतर उसी में चिंतन में डूबे हुए हो होते हैं देखना माने अनु अनुभव में। अनुभव करते हैं ऐसी ज्योति को कहा कि कौन देखते हैं तो कहा निवृत्त चक्षुषो इंद्रिया जिसकी विषयों से विमुख हो गई है वही देखते हैं उस ज्योति को निवृत्त चक्ष चक्षु शब्द से सारी इंद्रिया विषयों से निवृत्त इंद्रिया वाले विषय से वैराग्य है जिनको विष्व में घृणा आ गई है ऐसे लोग निवृत्त चक्षुत्व चक्षु यश जिसका ये चक्षु जिनके निवृत्त हो गई विषयों से चक्षु से उपलक्षण है सभी इंद्रिया सभी इंद्रिया जिसके विषयों से पृथक हो गई है ब्रह्मविद ऐसा ब्रह्मविदा लोग उस ज्योति को देखते हैं क्या और भी साधन है इनको तो वैराग्य निवृत्त चक्षु का अर्थ वैराग्य है दूसरा ब्रह्मचर्या आदि निवृत्ति साधन है ब्रह्मचर्या आदि साधन को जिन्होंने अपनाया है जो निवृत्ति मार्ग का साधन है प्रवृत्ति मार्ग के साधन में निवृत्ति वाला साधन है ब्रह्मचर्यादि साधन जिनको अपनाया जिन लोगों ने महापुरुषों ने शुद्धांत करना जो जिनका अंतग्रम शुद्ध हो गया ऐसे लोग उस ज्योति को देखते हैं उस ब्रह्म ज्योति आत्मज्योति जिसको बोलते हैं आ समंतो ज्योति आ पश्चंती आकारता आ पश्चंती माने सम हर प्रकार से उस ज्योति को देखते हैं माने अनुभव करते हैं देखना माने जैसे दाल में नमक देखना अनुभव करना यहां भी कोई आख के विषय नहीं कोई निरूप है निराकार है निर्गुण है उसको आंख से देखना संभव नहीं जैसे दाल में नमक देखना माने अनुभव करना होता है इसी प्रकार यहाँ भी अनुभव में निरंतर उसका अनुभव में पुले रहते हैं साक्षात्कार करते हैं ये आते हैं है। है। ये प्रथम दि, मंत्र का है ऐसा है पर शब्द है मंत्र बता ना परो यद्य दिवि टीका में मंत्र है तो परो का अर्थ परम करना क्योंकि ज्योति का विशेषण है पर शब्द पुलिंग और ज्योति शब्द नपुंसक लिंग का इसलिए विशेष के आधार पर विशेषण को लिंग बदला जाता है तो इसलिए पर शब्द का अर्थ करना परम करना पर माने परम इति लिंग के विपरीत कर देना पर पुलिंग में प्रयोग है परो यदि दिवी दिया है तो वहां परम अर्थ कर देना लिंग विपरीत मैंने पुलिंग को नपुंसक कर देना क्योंकि ज्योति का विशेषण ज्योतिष शब्द नपुंसक है ज्योतिष ज्योतिषी ज्योतिषी ऐसा रूप चलता है ज्योतिष परत्वाद क्योंकि लिंग वित्त लेकर करना पड़ा वो ज्योतिष पर है वो पर शब्द परम ज्योति ऐसा अर्थ आ जाएगा वो परम ज्योति का अर्थ परम ज्योति ऐसा, ऐसा होगा कहा यदि जो ज्योति प्रकाशित हो रही है जो ज्योति प्रकाशित है दिव्यते प्रकाशित होती है यद्यते जो ज्योति प्रकाशित होती है हो रही है यदि माने दिव्य थे जो ज्योति या ये तो ज्योति जो ज्योति दिप्य थे माने दिप्य थे दिव्य कहां प्रकाशित हो रहे दिवी आए आगे गए और वो यद्यते दिवी मंत्र ऐसा है तो दिवी का अर्थ है द्योतन वती परस्म ब्रह्मणी वर्तमान तो प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है पर ब्रह्म है उसमें रहती है ज्योतिष क्योंकि ये ना ज्योतिषा युद्ध सविता तपति चंद्रमा भाती विद्युत विद्युतते ग्रह तारागणा विभाषण थे जिस ज्योतिषे युद्ध होकर के प्रकाशित होकर के प्रकाश पाकर के जिस ज्योतिषे सविता तपति तब सविता तपाता है प्रकाश करता है सविता में जो प्रकाश करने के सामर्थ्य अपने में नहीं है दूसरे से है ऐसा होता है। यदा सूर्य गतम तेजो जगत भाषा ते अखिलम चंद्रमा से चारुण तेजो विद्धि मामक मेरे तेज है वो सूर्य में जो तेज है प्यारा संसार प्रकाश कर रहा है, है। चंद्रमा में है प्रकाश कर रहा है अग्नि में है वो उनका नहीं है माम मामक बिद्धि मेरे तेज है वो परमात्मा ऐसा बोलते ज्योतिषायुद्ध जिस ज्योतिष प्रकाशित होकर के सविता सूर्य है तपति तब तप आता है लोहा जलाता कब है कवै? जब अग्नि से जलता है तब जलाता है स्वतः लोहा जला नहीं सकता वैसे सूर्य भी ऐसा ही है स्वतः प्रकाश नहीं कर सकता परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है तब वो प्रकाश करता है ये ज्योतिषाई दस सविता तपति एक जिस ज्योतिष से प्रकाशित होकर के सूर्य प्रकाशित करता है तपता है चंद्रमा भाती चंद्रमा प्रकाश कर रही है करता है जिस ज्योतिष युद्ध होकर और विद्युत विद्युत बिजली जो चमकती है ना वो भी उसकी अपनी ज्योति नहीं ये ना ज्योतिषा युद्ध जिस ज्योति ज्योतिष प्रकाशित होकर के बिजली चमकती है ग्रह तारा ग्रह है तारे हैं सारे विवाह प्रकाशित कर रहे हैं सब प्रकाश वाले होते हैं ये किंतु जिस ज्योतिष युद्ध होने के बाद ये काम करते हैं जितने भी प्रकाशशील पदार्थ हैं सब वो परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश करते हैं अपने प्रकाश नहीं अपने पास कोई प्रकाश नहीं होता ऐसा है वो ज्योति परमात्मा ज्योति है उसको निरंतर देखते हैं निवृत्त चक्ष वे जिसका इंद्रिय विषयों से वैराग्य है अंतर्मुखी वृत्ति में जो चले गए और ब्रह्मचर्यादी साधन को जिन्होंने अपनाया है निवृत्ति रूपी साधन को अपनाया ऐसे ब्रह्मयता लोग उस ज्योति को निरंतर देखते हैं ऐसा ज्योति है जो ज्योति परमात्मा रूप ज्योति है ये कहना चाहते हैं ठीक से देखिए इस शब्द से अनर्थक यदि पूर्व का संबंध है आत्म दकार ईद है और ईद भी अनर्थक है ऐसा पूर्व के साथ इस शब्द से मंत्र में है ये भाष्य में है उसका पूर्व के साथ संबंध करना अनर्थक है इस शब्द से अनर्थक ऐसा कर देना ये टीका में कहा किम तद रेतसा का अर्थात कारण बताया आदि प्रत्न से रेत चिरंतन बहुत पुरानी ज्योति है वो और रेत माने क्या होता है कारण कारण है बीज है जगत का बीज है कारण है तो ये प्रश्न उठता है किम तद कारण और कारण क्या है प्रश्न आया अपेक्षायाम ये जिज्ञासा होने पर छांदोती इसी छांदोती के ष्ठ अध्याय के माध्यम से उसको बताते हैं सदैव सौम्य दिंग आशीद एक इत्यादि आगे आने वाला है ये, ये जो अभी नाम रूपात्मक जग, जगत दिख रहा है ये इसके उत्पत्ति के पहले क्या था एक सत ही था ऐसा बोला है वही जगत का कारण वही होता सत होता है इस इसी से उत्तर देते हैं सदैव सौम्य इदम इत्यादि श्रुति सिद्धम ब्रह्म इत्या वो जो कारण ज्योति क्या है तो कहा सदैव सौम्य दगे आश्रय जो स्मृति के द्वारा तो सिद्ध जुट है कारण वही कारण है सत पदार्थ ही कारण है वही ज्योति है सदैव सौम्य इदम इत्यादि श्रुति सिद्धम इत्यादि श्रुति में से तो सिद्ध है कौन है सिद्ध है ब्रह्म है वही कारण है ये बताया सदाख्य इत्यादि कहा ज्योति माने रेत सकार कारणस्य बीरभूत जगता सदाख्य जगत के कारण भी भूत है वो ज्योति और जिसका नाम सत करके कहा कहा सदैव सोमेदमग्रह आसिद सत सत्यश को सत नाम ज्योति है प्रकाशम ऐसा ज्योति माने प्रकाश को पश्चिंकी वो ब्रह्मवर्ता लोग उस ज्योति को देखते हैं माने जैसे दाल में नमक देखना चक्षु का विषय नहीं है किंतु तो देखना प्रयोग होता है अनुभव करते हैं देखना माने अनुभव करना यह नहीं कि ब्रह्म आंख का विषय हो सामने दिखाई को ऐसा नहीं होता निराकार है निरूप है दिखाई नहीं पड़ता अनुभव में आता है टीका में कहा तो यहां पर ज्योति शब्द प्रथमांत है द्वितीय है और रेतसा शब्द माने जगत के कारण षष्टंत है षष्टंत और द्वितियांत में क्या संबंध होगा उस ब्रह्म के ज्योति को देखते हैं माने ब्रह्म अलग ज्योति अलग ब्रह्म संबंधी ज्योति यही जीद। आया था रेतसा उस सत्य के लिए कहा ब्रह्म के लिए कहा हुआ है जगत के बीच बीच पीज का जो ज्योति जीदि कहा ज्योति तो को देखना है वो द्वितियां ज्योति द्वितियांत है और रेतसा ये ष्टंत है तो ये ज्योति का और उस ब्रह्म का क्या संबंध करना क्या ब्रह्म संबंधी ज्योति तब तो दो हो जाएगा ब्रह्म और ज्योति दो हो जाएगा तब कहते नहीं ऐसा अर्थ नहीं करना आनंदम ब्रह्मो विद्वानी वाचो निवर्तन्ते अप्राप्त मनसा सह आनंदम ब्रम्हणो विद्वान निभेदी कुतचान तैतृपनिषद में आया है कोष के विवरण में आया तो आनंदम ब्रह्मणों विद्वान में ब्रह्मणों आनंदम विद्वान आया हुआ है ब्रह्मण ष्ट आनंदम ंता है उसको जानने वाला ब्रह्म के आनंद को जानने वाला ऐसा ब्रह्म रूप आनंद को जानने वाला ऐसा अर्थ किया जाता है वहां नहीं।, नहीं कि ब्रह्मा अलग आनंद अलग दो नहीं हो सकते हैं ब्रह्मा आनंद रूप इसी प्रकार यहाँ भी रेतशा ज्योति में भी दोनों एक कर दिया जाता है ब्रह्मरूप ज्योति ये नम्मा का ज्योति ऐसा नहीं जैसे देवदत्ता के गाय देवदत्ता अलग गाय अलग षष्टी है तो ष्टी देख ऐसा अर्थ नहीं करना ब्रह्मरूप ज्योति को देखते ही अर्थ का जैसे वहां आनंदम ब्रह्मणो विद्वान में ब्रह्मरूप आनंद को जानने वाले ऐसा आया इसी प्रकार वहां मान्यी और प्रथमा का एक ही द्वितियां का एक ही अर्थ निकाल समानाधिकल का अर्थ निकालते हैं इसी प्रकार यहां कहा आनंदम ब्रह्मणो विद्वानी वत्त जैसे आनंदम ब्रह्मणो विद्वान आया तैत्रो में उसमें षष्टी और द्वितियांत दिखाया पड़ता है ब्रह्मणा षष्टिया दिखाई देता है और आनंदम द्वितियां दिखता है किन्तु तो उसका एक ही अर्थ करते हैं ब्रह्मरूप आनंद को जानने वाला यह अर्थ होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी प्रत्नस्य ज्योति इसी संबंधों द्रष्टव्य है चिरंतन ज्योति या चिरंतन का ज्योति नहीं अर्थ करना मान चिरंतन ज्योति पुरानी ज्योति या ष्ठी प्रत्नस्य रेतस प्रत्नस्य जो आपके ये ष्ट अंत है और ज्योति द्वितीय अंत है तो दोनों समानाधिकार अर्थ करना विधिकरण अर्थ नहीं करना या ज्योति और ब्रह्म में भेद नहीं है जैसे वह आनंदम ब्रमणो विद्वान में आनंद और ब्रह्म में भेद में अभेद करके निकालते हैं अर्थ इसी प्रकार यहां भी करना अर्थ एक आनंदम ब्रमणो विद्वान समान प्रत्न ज्योति प्र आदि प्रत्न में से ष्टअत है ज्योति द्वितीय है इसको ज्योति को देखना कहते समय में ज्योति संबंधो दृष्टव्य ऐसे संबंध देखना माने वो चिरंतन ज्योति यह अर्थ लेना चिरंतन की ज्योति अर्थ नहीं करना ये बता उत्कृष्ट अनुबंधो आ आशब्द भाष्य में कहा था आ शब्द उत्कृष्ट अनुबंध पश्चन्ती आ शब्द जो जिसका तकार निकाल दिया गया आद था तकार निकाल दिया आ बचा उसका संबंध किसके साथ करना कहते पश्चिंती क्रिया के साथ करना कहा। एक कहा उत्सृष्ट अनुबंधो ध्वस्तकार उत्कृष्ट अनुबंध मैंने क्या है जिसका तकार ध्वस्त हो गया ने कर दिया हटा दिया ऐसा जो आकार है सर वो जो आकार उसको पश्चंती क्रिया के साथ संबंध कर आ पश्च्य आसमता निरंतर उसी को देखते हैं ब्रह्मविता माने जो निवृत्त चक्षु हैं ब्रह्म माने ब्रह्मचर्य आदि साधन को जिन्होंने अपनाया है उनको विषयों की तरफ जाना नहीं कि विषयों से निवृत्त हो गया इंद्रिया विष्णों की तरफ इंद्रिया जाति उनकी अंतर्मुखी वृत्ति में है उनको वही दिखता हमेशा ऐसी ज्योति है वो देखा माने अनुभव करते हैं साक्षात्कार करते हैं ऐसा अगर शंका नो ब्रह्मस्वरूप भूतम एवं ज्योति वो तो ब्रह्मस्वरूप ज्योति हो गए ना अब नर्वे पश्यंतो दृश्यंत कहते हैं ब्रह्मस्वरूप जो ज्योति है वो ऐसा ज्योतिष सबके सब देखते हुए नहीं दिखाई पड़ते हैं सब को दिखाई नहीं पड़ती है ज्योति सबके अनुभव में नहीं आता सबको तो बाहर विषय ही दिखता है ब्रह्मरूप ज्योति सबको दिखाई, दिखाई देता हो ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है ये शंका आ ब्रह्म सर्वभूतम ये ज्योति ब्रह्मस्वरूप जो ज्योति जो है माने ब्रह्म में और ज्योति में भेद अभेद है वो समान अधिकरण है जो ब्रह्म रूप ज्योति ये ज्योति जो है उसको नैव सर्वे पश्चित सब देखते हुए नहीं दिखाई पड़ते सब लोग देखते हुए नहीं दिखाई पड़ते तथा साधन नहीं उनके पास सर्व निवृत्त चक्षुषा जिनके इंद्रिया विष्ण से विमुख हो गई है वही अधिकारी होते इस ज्योति को देखने के लिए विषय लोग नहीं दिखेगा निवृत चक्षष कहा मानी निवृत्ता विमुखीकृता विषयभ्य चक्षुषीकरणी जिनके इंद्रिया विश्व से विमुख कर दिए गए ऐसे लोगो ये कहा निवृत्त चक्षुषकार माने मानी विमुखीकृत निवृत्ति माने विमुखी कर दिए गए विष्ण से हटा दिए गए क्यों विषयभ्य विश्व से हटा दिए गए चक्षुषी मानी करना चक्षुषी कर तो करना इंद्रिया सारे विषय विमुख कर दिए इंद्रिया जिन कोई लोग इसको देखते हैं अतः ब्रह्मविद इसलिए वो देखने वाले ब्रह्मविद्ता ही होंगे भागी नहीं होंगे वो ज्योति को अनुभव करने वाले ब्रह्मविद्ता ही होते हैं विषयवे नहीं होते हैं विषय को जानकारी वाले नहीं होते आज के विज्ञान वाले नहीं जान पाएंगे उसको वो तो विषयवेत्ता है शब्द स्पर्श रूप रंध की रिसर्च करते रहते और क्या करेगी आज का विज्ञान बाह्य विज्ञान वस्तु का अन्वेषण करता है ये विज्ञान जो है भीतर का विज्ञान भी है अध्यात्म का अन्वेषण करने वाला है दोनों विज्ञानों का तालमेल होता ही है आज का विज्ञान का और अध्यात्म विज्ञान का माने उल्टे मार्ग है उसका मार्ग अलग है उसका मार्ग अलग एक वायुमुखी वृत्ति में एक अंतर्मुखी वृत्ति में अतएव ब्रम्भेद का इसलिए ब्रम्भेदता ही उस युति को देखते हैं ऐसा कठोर में कहा कश्चित धीर प्रत्येगात्मानत आवृत चक्ष अमृत प्रविष्ण ऐसा आया है कठोर परिषद में परिखा स्वयंभू तस्मात्नातरात्मन कश्चित धीर प्रत्येगात्मान्षत आवृत चक्षुर अमृत प्रविषण परमात्मा ने इन इंद्रियों को बहिर्मुख बना करके बहुत परेशान कर दिया इनको बिगाड़ दिया परमात्मा उस समय अंतर्मुखी वृत्ति में बना दिया होता विषय तो विषय में नहीं जाते आ, ऐसी स्थिति है को हिंसा कर दादी परमात्मा ने इन इंद्रियों दिशाओं की तरफ जाने वाला बना दिया तो बनाना ही था तो अंदरमुखी वृत्ति वाला बना देते क्या फर्क पड़ता शुरू तो हो जाता ना। परांग है ना तस्मात पर उपस्थित रहेगी बनाया बहिर्मुखी शब्द स्पर्श रूतरस गंध ग्रहण करने के लिए बनाया होगा इनको पांच ज्ञान इंद्रिया हैं ये पांच विषयों को पकड़ने के लिए इनके लिए बनाया हुआ है आत्म दर्शन के लिए इंद्रिया नहीं बनाई गई बाकी विषयों के जानकारी के लिए है तो पराण चिखानी व्यक्तिगण स्वयंभू इनको हासिल से लेना आकाश आकाश से उपलब्धित पांचों खे शब्द है शब्द से सबका शब्द बहिर्षय बना करके हिंसा कर जाता है तस्मा पराणी इसलिए बनाया बहिर्मुखी तो बाहर ही जाते हैं न चाहभर भी बाहर जाते हैं बनाया उनको बहिर्मुखी नंतरात्मा अंतरात्मा को नहीं देखते हैं। से कुछ लोग साधन करके कुछ लोग देखते हैं कश्चित धीरा धीर से करके उल्टा करके लाता है। जैसे पानी को नीचे जाना सरल होता है स्वाभाविक जाता है ऊपर लगना है तो बोटर लगाना पड़ेगा बहुत कुछ करना पड़ेगा साधन करना पड़ेगा इसी प्रकार अंतर्मुखी बनाने के लिए बहुत कुछ साधना करनी पड़ेगी इंद्रियों को अंतर्मुखी करने के बहिर मुखी के लिए तो स्वाभाविक है साधना की जरूरत है नचान कर भी जा रहे हैं अंतर्मुखी करके साधना की आवश्यकता है कश्चित धीरा प्रत्येक आत्मा निरीक्षर कोई धीर पुरुषी आत्मा दर्शन कर सकता है या आया कैसा आवृत और अमृतत्व मिश्रण ऐसा आया जो अमरत्व की इच्छा है आगे अमर अजर अमर होने की इच्छा है जिसको बार बार मरते मरते मरते थका हुआ है जो समझता है जन्म मृत्यु की व्यथा को जो समझ चुका है तो मरना नहीं चाहता आगे ऐसी अजर अमर होना चाहता है तो अमृतत्व चाहने वाला अमरत्व चाहने वाला कोई व्यक्ति वही को देख पाता है इनको विष्णु से दुमुख करके परमात्मा की तरफ हो जाता है ऐसा आया प्रे कहा कश्चि धीरा प्रत्येगात आवृत चक्ष अमृतत्व आ गए देखा है अष्टावग्र गीता में कहा है बुभुषु रिह संसारे मुभुक्षुरश्यते भोग मोक्ष गातालोही महाशय संसार में बहुत सारे लोग तो बुभुक्षु दिखाई पड़ते हैं हो तुम हैं। तो इस बुभुक्षु विषय भोग न जाते तृप्त नहीं होते कभी भी इस शब्द पर सर्वोत्र कल भी भोगा आयु भी चल रहा है यही चल रहा है यही पांच विषय बहुत बहुत जीवन निकल जाता है ऐसा है बुभुक्षु रिह संसारे बुभुक्षु बहुत है इस संसार में मुक्ष दृश्यते हैं कुछ मुमुक्षु भी दिखाई पड़ते हैं कुछ कुछ क्या भोग मोक्ष इंद्राकांक्षी जो भोग भी नहीं चाहता मोक्ष भी नहीं चाहता हो विरो महाशय कोई महापुरुष कोई होगा मुक्त पुरुष भोग मोक्ष दोनों से व्यक्त हो गया ऐसा तो कोई महापुरुष कोई ही होगा कश्चित धीरा प्रत्यकाग मोक्ष ऐसा तथा एवं एक तो है विषयों से इंद्रियों को विमुखी करना और दूसरा है ब्रह्मचर्यादि साधन होना है निवृत साधन हो निवृत्ति पाय साधन होना चाहिए जीवन में कभी उस आत्मा को जान सकता है उस ज्योति को देख सकता है आत्मज्योति का दर्शन कर सकता है आया उपायंतर की सूचना करते हैं ब्रह्मचर्यादि आया एक उपाय तो है निवृत चक्षु विश्व में से इंद्र को दुरुख कर सकता है जो कोई माई लाल और दूसरे है ब्रह्मचर्या आदि निवृत्त साधनई जिनके पास ब्रह्मचर्यादि निवृत्ति साधन है शुद्धांत करना विशेष जिसके अंत करण शुद्ध हो गया ऐसे लोग आ समित ज्योति पश्चंती आश्चंती हर प्रकार से वो ज्योति के दर्शन करते रहते हैं उनका अनुभव में वो ब्रह्म ही होता है ऐसा ठीक है कहते हैं ब्रह्मचर्या क्या होता है तो उसके बारे में बोलते हैं आठ प्रकार का मै, मैथुन होता है कहते हैं <coughs> स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षण गुह्य भाषणम संकल्पोद्यवसाय क्रिया निवृत्ति दिवच यतन मैथुन मस्तांगम प्रवदंती मनीषिणा विपरीतम ब्रह्मचर्यक्षण स्त्री पुरुष में परस्पर जो चिंतन एक चलता है स्मरण होता है याद होता है याद होना यह भी एक मैथुण दूसरा है मान एक, एक दूसरे के चर्चा करना स्त्री पुरुष की चर्चा करती हो और पुरुष स्त्री की चर्चा करता हो ऐसा कीर्तन और केली माने होता है विनोद करना परस्पर हंसी मजाक करना स्त्री पुरुष ये भी एक महत्व है स्मरण भी है कीर्तन भी है कीर्तन माने उनके बारे में बोलना एक दूसरे के बारे में बोलना और केली का और विनोद करना आपस में हंसी मजाक करना और प्रेक्षण एक दूसरे को देखना यह भी एक महत्व है और गुय भाषण गोपनीयता आपस में कुछ कुछ बोलना यह भी एक महत्व है और संकल्प करना निश्चय करना आगे के लिए संकल्प करना और अध्यवसायन निश्चय करना और क्रिया की निवृत्ति करनी ये तत्त तो मैथुनम ये आठ प्रकार के मैथुन माना गया है प्रबदंती मनीषण मनुष्य लोग ये आठ को मैथुन कहते हैं आठ प्रकार के विपरीतम ब्रह्मचर्य इससे विपरीत जो होगा ब्रह्मचर्य होगा या आठ से विपरीत को ब्रह्मचर्य कहा या ब्रह्मचर्या वृक्ष साधनी आया इसके लिए कहा विपरीतम ब्रह्मचर्य ए तो देवास्ट लक्ष्मण ब्रह्मचर्य भी आठ प्रकार का ही होगा यही माने एक स्त्री पुरुष में स्मरण न होना और उनके बारे में शब्द नहीं करना और कोई भाषण नहीं होना देखना नहीं भूये भाषण आदि नहीं होना विनोद नहीं करना संकल्प नहीं करना निश्चय नहीं करना क्रिया नहीं करना यह हो जाएगा ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य आठ प्रकार को ब्रह्मचर्य ये तो हो गया मैथुन इसके विवृत जो होगा वो ब्रह्मचर्य ऐसा बताया गया इस है ये उत्तम ब्रह्मचर्य ऐसा कहा गया ब्रह्मचर्य है था इसका अर्थ था कर दिया आदि पदे न हा ब्रह्मचर्या आदि में आदि भी लगाया एक तो हो गया विषयों से इंद्रियों को निवृत्ति करना दूसरा ब्रह्मचर्यादी साधन होना चाहिए जिसके पास वही वो, वो आत्मज्योति को देख सकते हैं बाकी नहीं देख सकते ऐसा आदिपत से अहिंसा अस्त अस्ते आदिपत से क्या लेना है योग सूत्र में आया हुआ अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमहा यम है उसको भी लेना है आदि शब्द से आदि दिया आदि आदिपत है अहिंसा हिंसा नहीं करनी किसी की हिंसा तीन प्रकार की शरीर से बाणी से मन से शरीर से हिंसा तो है, है। किसी को पिटाई कर दे कुछ कर दे बाणी से हिंसा कटु बोलना और मन से अहिंसा अनिष्ट सोचना अहिंसा है ऐसी स्थिति अहिंसा अस्त्य चोरी नहीं आदि आदि एक कहते हैं एक नंबर टिप्पणी रहा अहिंसा तथा सूत्रों में योग सूत्र है ये अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा कहा मान कोई भी साधन आपको करनी हो सबसे पहले यम से शुरू होता है पहली सीढ़ी आई दूसरा होता है नियम सत्य सौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रियम नियम होते हैं तो ये यम होते हैं यम माने सभी के लिए ग्राह है आप कोई भी साधना में जाए चाहे योग के साधना जाइए, चाहे वेदांत साधना आइए कोई भी साधना में जाइए आप कोई भी करेंगे ये चीज आपके जीवन में होना चाहिए सबसे पहले अहिंसा पहली सीढ़ी आई किसी की हिंसा न करें और ये अहिंसा के बारे में आज एक सूत्र आता है देश काल जाति अनवच्छिन्न सार्वभौम महाप्रथम अहिंसा किसी भी देश में नहीं होनी चाहिए अहिंसा ये नहीं कि यहां तो न करें आगे जाके करें ऐसा नहीं किसी भी काल में नहीं होना चाहिए हाँ अभी ग्रहण काल है अभी नहीं करें तो आगे ये भी नहीं किसी भी जाति की नहीं होनी चाहिए जैसे जंगल का शेर होगा अपने बालक को तो नहीं खाता ना तो अहिंसा गए क्या बकरी को खा लेता है अपने जाति को अहिंसा अहिंसक नहीं माना जाएगा किसी को भी नहीं करना चाहिए किसी भी देश में नहीं होना चाहिए किसी भी काल में नहीं होना चाहिए किसी भी जाति की इंसान नहीं होनी चाहिए सार भव महाव्रतम कहा ऐसे बड़ा व्रत है ये अहिंसा भी ऐसा कहा गया है और ये अहिंसा दूसरा है सत्य बोलना हर परिस्थिति में सत्य बोलना आप अगर किसी साधनों में जाना चाहते लगना चाहते हैं अहिंसक जीवन होना चाहिए शरीर मात्र से अहिंसा से अहिंसा नहीं बाणी से दूसरे को सूर्य ऐसा नहीं बोलना चाहिए वो अहिंसा है वो। उसको दुख होगा कष्ट होगा जैसे शरीर के घाव से जितने परेशान होगी वाणी के घाव और ज्यादा परेशान करेगा तो गॉँव झूठ है वो हिंसा है।, तो तो है।, है और मन से अनिष्ट सोचना भी हिंसा है अहिंसा और सत्य बोल हर परिस्थिति में सत्य बोला झूठ नहीं बोला अगर आप साधना करना चाहते हो तो, तो और अष्ट चोरी नहीं करना चोरी करना बड़ा पाप है तीसरा ब्रह्मचर्य का पालन करना ये ब्रह्मचर्य अभी जो बताया और अपरिग्रह परिक्रह परिग्रह का अभाव होना चाहिए साधना के परिग्रह के तरफ लग जाएगा व्यक्ति तो संग्रह में लग जाएगा संग्रह का अंत नहीं होता आपकी साधना चौपट हो जाएगी इसलिए थोड़े बहुत कम जैसे भी जीवन चले उतने मात्र में संतुष्ट होकर के चले अभी होगा परिग्रह की तरफ लग जाएगा संग, संग्रह में लग जाएगा तो साधना से बाहर बहिर्भूत हो जाएगा फिर तो हो जाए इधम इदम प्राप्त मनोरथम इत्यादि वजह आज मुझे इतना मिला है आगे और मिल जाएगा फिर मिल जाएगा फिर मिलेगा फिर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा हो इसमें चलता रहेगा क्योंकि जैसे अग्नि में पेट्रोल डालते जाए तो अग्नि बूझने वाली नहीं होगी इसी प्रकार मन की इच्छा को तृप्त करने के लिए विषय देता जाए मन की इच्छा तृप्त होने वाली रहेगी और धकती रहेगी और और और करती रहेगी क्योंकि नियम है निश्सो बष्टि शतम जिसके बाद उसको कोई धन नहीं निस्व है स्व रहित है सौ रुपए मिल जाए तो मैं बहुत कुछ करता सोचता है निश्सो बस्ती, बस्ती इच्छा थी सती दशम सौ होने के बाद हजार की इच्छा करता है जीवन की शैली होती है मान निश्स बष्टिशतम सती दश शतम पहले कुछ नहीं था सौ रुपये मिल जाए तो मैं बहुत कुछ करूंगा सोचता था जीवन के लिए ऐसा सोचता था भगवान ने दे दिया सौ रुपया किसी प्रकार से मिल गया सौ मिलने के बाद हजार की इच्छा कर सौ से क्या होता है हजार होता तो कुछ काम होता सौ बस्ती शतम सती दशम लक्ष्मी पर हजार होने के बाद भी संतोष ने लखपति पर चाहता है उसकी इच्छा आगे बढ़ेगी हजार होने के बाद लक्षम सहसत्र सहस्त्र के अधिक मालिक हो गया तो लाख की इच्छा करेगा लक्ष्य एस हो राम जो लाख रुपए हो गए धन बहुत हो गया अब नेतागिरी करना चाहेगा चुनाव लड़ना चाहेगा धरती के मालिक बनना चाहेगा लक्ष्य एसो क्षितिपाल राम माना शासन करने की इच्छा होगी पैसे जाना पर शासन करना चाहता है हर व्यक्ति की कुछ ऐसी राजा बनना चाहेगा मालिक बनना चाहेगा पैसा ज्यादा होने का लक्ष्येश्वर क्षति पाल छिदिपति चक्रेश्वर तम पुनः अब वो राजा भी छोटा मोटा बन गया तो फिर बड़ा राजा बनना चाहेगा चक्रेश्वर होना चाहेगा मुख्यमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री बनना चाहेगा कहा तृप्ति होती है आपकी आशा कभी तृप्त बनना <coughs> अच्छा चक्रेश क्षतिपति चक्रेश्वर पुनः चक्रेशनता जब यहाँ के सारे धरती के मालिक बन गया एक बार कुछ नहीं था निष्ठो था धन नहीं था सौ मिले तो कुछ बोलता था, करती पृथ्वी के मालिक बन चुका है होने पर भी इंद्र बनना चाहेगा क्योंकि यहाँ की व्यवस्था ऊपर से केंद्र सरकार जैसा ऊपर है ये प्रांत सरकार जैसा है स्वर्ग जो है केंद्र, केंद्र, केंद्र के स्थान पर है वहां से यहाँ देते हूँ बारिश आदि कर देते तो खाना मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा केंद्र सरकार के सहयोग के बिना काम नहीं होता किसी प्रकार सूर्य के सहयोग के इंद्र के सहयोग के बिना यह काम नहीं चलेगा इसलिए इंद्र बनने की इच्छा हो जाती सक्रिय सुनर इंद्रता सुरुपति जो सुरुपति भी बन गया चलो तो ब्रह्मा परम बांश इंद्र बनने के बाद भी तृप्ति नहीं होगी बोलेगा इंद्र के एक राजा है व्यवस्थापक है किन्तु सृष्टि करने का काम ब्रह्म के हाथ में है इंद्र सृष्टि नहीं कर सकता तो उसको ब्रह्म पद को दिखाई पड़ता है ब्रह्मा जी होता है तो मैं सृष्टि करता और छोटा बुद्धि होती है उसकी सूर्यपति ब्रह्मास्पदम बान छठी ब्रह्मा का स्थान को चाहता है ब्रह्मा विष्णु पदम हरि, शिव पदम आसावदी को गता ब्रह्मा बन जाने के बाद भी फिर भी इच्छा की तृप्ति नहीं होगी ब्रह्मा जी बनने के बाद उसकी दृष्टि जाएगी विष्णु की तरफ अरे मैं तो इस करने वाला उस पालन करने वाले तो उधर बैठे हैं पालन करने वाला बड़ा होगा ना वहां दृष्टि है? ऐसी हरि शिव पदम वहां से भगवान शंकर की तरफ दृष्टि जाएगी आशा बधि को कशा की अवधि को पार किसने किया नहीं कर सकता <coughs> ऐसी स्थिति न जातु काम कामा उपभोगे न साम्यति अमिषा कृष्ण पत्मेव भूये भागवी वर्त भागवत के जन्म में कहा है विषयों की इच्छा कभी भी विषय भोगने से तृप्त नहीं होती है अजातु काम कामा कामा कामान कामान काम विषयानाम काम उपभोगे बंदा साम्य थे भोग के द्वारा शांत नहीं होती है अभिशाह कृष्ण वर्त में वह जैसे कृष्ण वर्तमान अग्नि अभी डालने से जैसा अग्नि शांत नहीं होती और धबक जाती है उसी प्रकार भूएि बरगते जितने विषय देंगे उतना ही अयोध्या रहे इच्छा और और ये कहना चाहते हैं समय हो गया है ओमा पो मंगा चक्षु श्रोत्री सर्वाणी सर्व ब्रह्म ब्रह्म निरा ्रह्म निराको निराकरणमस्तराकरणस्तु दात्मनि लोकनिष्सुर्मास्ते मरीशन हे मरीषक ओ शाँ शां